अथर्ववेदिया वेद मांडू उपनिषद इसमें हम लोग तृतीय अद्वैत नामक प्रकरण का, का बयालीस मोक देख रहे थे उपाय नगृहत विक्षिप्तम काम भोग सुप्रसन्न लय च यथा कामो लय तथा भोग में विक्षिप्त मन को उपाय के द्वारा निग्रह करे अभ्यास बैराग्य यही उपाय है और मन को जब निग्रह करेंगे तब सुसूप्त अवस्था में लय हो जाएगा तो उससे भी अर्थात निवृत्त करवाना है क्यों जैसा काम ऐसा लय अर्थात काम में जैसा चित्त विक्षिप्त हो जाता है लय में भी ऐसे ही चित्त विक्षिप्त नहीं होता है किंतु लय हो जाना ये भी समाधि का विरोधी है इसलिए तो लय से भी निवृत्त करवाना है टीका में तृतीय पदंगाच तृतीयपद का व्याख्या करते भाष्य में किंच लीयते सुसुप्तो लयस लये च इति अस्निध्ति सुसूप लयस्त सुप्रसन्नम लीयते अवर्त लीयत में लीयते स्थानद्वयम् इति शेष तो भाष्य में जो दिया लियते लियते का अर्थ स्थान दियते इति सुसुप्तः लय इसलिए सुसुप्त स्थानों को लय कहा गया तस्वीन अर्थात सुसुप्त अवस्था में लये च सुप्रसन्नम चित्त अब सुप्रसन्नम आनंद प्राप्त कर लेता है आयास वर्जितम ये सुप्रसन्न क्यों होता है क्योंकि आयास भर्जित होने से कोई परिश्रम नहीं है तो उसी से ही सुप्रसन्न तो परिश्रम मात्र के ये प्रसन्नता का हेतु नहीं है ये दुख का ही हेतु है, है आयास वर्जितम नहीं होता है सुसुक्ति में तभी ये सुप्रसन्न होता है तो भी उससे निगृहनीत निगृहित करे इति अनुवर्तते अर्थात तो तो ये तृतीय पाद में भी निगृहत इस शब्द का अनुवर्तन करना है टीका में चतुर्थ पकांक्षा द्वारा विवरण होती चतुर्थ पाद था यथा काम तथा लयस्त था, लए, था। तो इसको आकांक्षा दिखा करके विवरण करते हैं व्याख्यान करते हैं सुप्रसन्नम इत्यादि भाष्य में अभी पूर्व पक्ष का शंका है अगर लय अवस्था में सुप्रसन्न हो जाता है तो प्रसन्नता यही तो आवश्यक है वहां से क्यों निग्रह करना है सुप्रसन्न चेत तो तो इति सुप्रसन्न है तो फिर वहां से उसको निग्रह करना हटा लेना ये क्यों करना है उच्चते उत्तर देते हैं। कामा। कामा तो है क्योंकि यथा काम काम अर्थात अनर्थ हेतु कामो अनथ का हेतु है विक्षेप हुआ तो फिर आगे प्रवृत्ति करवाएगा प्रवृत्ति करवाएगा तो फिर उसका अंत तो दुख ही होता है अनर्थ हेतु हेतु तथा है अतः काम विषय मनसो निग्रह बल लि निरोधव्य इसलिए काम विषय मनसो दोनों समनाधिकरण है तो काम विषय काम विषय yes. अच्छा, हो जाएगा अन्य पदार्थ मन है तो कामो विषय मनस तम विषय यद्यपि विषय शब्द पुंगलिंग किंतु बहुवृह होने से अन्य पदार्थ हो गया मन मन हो गया न पुंगसक इसलिए हो जाएगा काम विषय तो काम विषय मन तस्ग्रहवत जब मन विक्षेप को प्राप्त करता है काम विषय का हो जाता है वहां से जैसे निग्रह करना है इसी प्रकार की लयादपि नि लय से भी मन का निरोध करना चाहिए करना है लया नहीं हो जाए मनो उसको रोकना है इसलिए कहते हैं, अगर ये पाठ में अगर नींद लग जाता है तो पहला काम है कि उसको रोकना है तो जैसे भी हो उसको रोकना है जैसे हो अर्थात तो जो चीज पता चलता है हिंदी पढ़ने में समझ में आ जाता है व्याकरण देखने से नींद खुल जाता है तो ये सब करें। पहले वो नींद का जो संस्कार पड़ा है उसको हटाए तो फिर धीरे धीरे आगे विक्षेप को भी हटा सकते हैं अच्छा ये बयालीस मास लोग उच्चारण करेंगे उपा, टीका में उपाय नगृहणीयात उतम उपाय के द्वारा मन को निग्रह करे काम से निग्रह करे उपायम तमेवराग्यूप उपदिशती वही उपाय है वैराग्य रूप उसको अभी कहते हैं अभ्यास वैराग्य वैराग्याभ्यंतर निरोध ऐसे योग सूत्र में कहा गया भगवान भी गीता में ष्ठाध्याय में कहते हैं तो अभ्यास न च कौते वैराग्य न च गृहते अभ्यास और वैराग्य ये दोनों मन का निग्रह का उपाय है अभ्यास अर्थात तो मन का जो नया संस्कार बनाना है उसके लिए अभ्यास करेंगे और मन का जो पुराना संस्कार है संसार विषय का उससे वैराग्य करेंगे ये दोनों ही चाहिए जैसे ये सत्कर्मों को करना है और दुष्कर्म में दुष्कर्म से विरत होना है ये दोनों ही चाहिए जैसे ये ऐसे ही है श्लोक है दुखं सर्वम अनुस्मृत्य काम भोगा अजंसमुस्मृत जा दुखम काम भोगात अजम जातं नयुण नयुण जातं तु पश्यति अश्यम दुखम इस प्रकार की अनुस्मृत्य अनु अर्थात शास्त्राचार्य उपदेशम अ शास्त्र अध्ययन करने के बाद यही स्मरण करें कि सर्वम दुखम गीता में कहा जाता है ना दुखालयम अशाश्वतम सर्वम दुखम एक नव टिक दे दिया नाल पे सुखम अस्थि यद अल्पम तम तद दुखम चांद के उपनिषद का ये सप्तम अध्याय भूमा विद्या में अंतिम में सनत कुमार और नारद जी को कहते हैं जो अल्पम अल्पम था जो भी ग्राह्य है परिचिन है वो सब नाशवानी है नाशवानी है तो फिर दुख ही है इस प्रकार की ये अनुस्मरण करके ये पंचदशी कार्य भी कहते हैं दोष दृष्टि पुनर्भोगे स्वाधीनता असाधारण हेत्वाद्या वैराग्यादि त्रयोप्यमि इस प्रकार की जिहासाच दोष दृष्टि अर्थात विषय में दोष दर्शन करना जिहासा त्यक्तुम इच्छा त्याग करने का इच्छा और पुनर्भोगेशु अधीनता दोबारा फिर सामने में भोग अगर आ जाए तो दीनता अर्थात अपने आपको नहीं रोक पाना इस प्रकार की स्थिति न होना यह असाधारण हेतु आद्या वैराग्य से त्रयोपयमी असाधारण हेतु हेतुस्वरूप हे फल वैराग्य का हेतु और स्वरूप और फल ये श्लोक में कहा गया वैराग्य का हेतु क्या है कहते हैं दोष दृष्टि विषय में दोष दृष्टि करने से वैराग्य होती है होता है ये वैराग्य का हेतु हुआ और वैराग्य का स्वरूप क्या है कहते हैं जिहासा त्यक इच्छा विषय को त्याग करने का इच्छा यही वैराग्य का स्वरूप हुआ और वैराग्य का फल क्या होगा कहते हैं पुनर्भोगेशीनता सामने में फिर भोग आ जाने से कोई दीनता नहीं होना चाहिए इंद्रिय लोलुप होता इंद्रिय नियंत्रण में नहीं रहेंगे चले जाएंगे ये सब और अर्थात तो वैराग्य का जब दृढ़ होता है ये सब और नहीं होते हैं सब दुख है इस प्रकार के स्मरण करके काम भोगात निवर्तित काम और भोग काम अर्थात चित्त में उसका चिंता भोग अर्थात तो विषय तो ये काम भोग से निवर्तयेत कर्म हो गया मन मन को निवृत करवाए सब ये दुख ही है जो प्राप्त होगा कहते हैं वो निरति से नहीं है उसे और कुछ अधिक दूसरे को प्राप्त होता है तो ये सब से है और उद्यम करने से प्राप्त हो जाएगा ये भी कोई निश्चय नहीं है और प्राप्त भी अगर हो जाएगा तो भी क्षयिषु है क्षीणे पुण्य मर्ति लोकम बिशंति और प्राप्त हो गया भोग भी कर लिया तो शांत तो हो जाएगा कहेंगे तो नहीं तो फिर और संस्कार बनाएगा फिर कुरवते कर्म भोग आय कर्म कर तुम चुंजते नद्याम कीटा युवा वर्ता दर नदी का ब्रह्म भार में जैसे कीट चलता है ऐसे ही एक बार भोग करने से संस्कार दृढ़ हो जाता है तो इसलिए फिर वही उसी कामों में बार बार चलता रहता है ये सब स्मरण करते करते काम भोगात निवर्त उससे निवृत्त करे मन को ये एक उपाय हुआ अर्थात तो विषय में दोष दर्शन करे दुखदायक है ऐसा विचार करे दूसरा सकारात्मक कहते हैं दूसरा उपाय सर्वम अजम ये सब भ्रह्म ही है और इसमें सब बाकी कल्पित है ये अभ्यास है पहले हो गया वैराग्य ये हो गया अभ्यास यही दोनों ही उपाय होता है मनो निग्रह का सर्वम अजम अजम अर्थात ब्रह्म इस प्रकार के स्मरण करके अध्ययन शास्त्र अध्ययन करके उपदेश प्राप्त करके ये स्मरण करे तो जातम नैव तुपस्ती तुप कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं सब अजह है ब्रह्मा है मैं ही वही हूँ बाकी सब केवल मेरा ये मन चलने से केवल कल्पित दिखता है कुछ पदार्थ नहीं है दोनों प्रकार की ये वैराग्य बढ़ाएरा ज्ञानभ्याख्यम उपायंतरम उपन्यष्य एक तो वैराग्य उपाय हो गया दूसरा हो गया ज्ञानाभ्यास ये दूसरा उपाय हो गया इसका उपन्यास करते हैं अजमिति उत्तराध में श्लोक में कहा अजम सर्व अनुस्मृत्य जात नश्य टीका में अक्षर व्याख्या आकांक्षा निक्षिपतीलोक का अक्षर का व्याख्यान करने के लिए भगवान भाष्यकार पहले शंका दिखाते हैं भाष्य में कह स उपाय आपने कहे कि उपाय न पूर्व श्लोक में के उपाय क्या है टीका में त्रवाक उ में उच्यवैतम अविद्याजृंभी दुखम एवं अनुस्मृत काम, काम भोगा कामित इच्छा विषय तस्मा विप्रसूतम मनो निवर्त वैराग्य भावया जो कुछ ग्रहण होता है सब अविद्याद्याजृंबित अर्थ अविद्या के द्वारा ही उपस्था मन आया तो फाकी ये जगत आ गया दुखमे ये सब तो दुख ही है अनुस्मृत शास्त्र का विचार करने से ये निश्चय होता है स्मरण करके काम भोगात काम विजृंबित तो जिम्बण जिम्बण अर्थात जमवाई जमवाई में मुंह खुल जाता है, है? ना ऐसे हो जाता है ना तो वो जैसा होता है विजृम्बितम वहा धातु है जृम्ब तो निष्ठा हुआ जृित जृितम अर्थात प्रसारित विस्तारित मुख जैसे विस्तारित तो हो जाता है इसी प्रकार काम भोगात ये मन को निरोध करे कहा से काम भोगात काम भोगात उसका अर्थ कहते तो है काम निमित्त भोग तो काम निमित्त बहबरी कामों का निमित्त नहीं बहुबरी नहीं है काम का निमित्त हो गया भोग एक बार भोग करेगा तो फिर आगे काम होगा काम अर्थात इच्छा इच्छा का निमित्त तो भोग तो, और भोग क्या है कहते होता, होता है भोग तस्मात उससे अर्थात ये भोग पदार्थ से विप्रस्रुतंग मनः विप्रस्रुतंग तीन नंबर टिप्पणी दे दिया अनुरक्तम इच्छा का विषय इच्छा किसमें होगा पहले पदार्थ का ज्ञान होगा ज्ञान होने के बाद तद विषय का संकल्प होगा संकल्प अर्थात शोभन बुद्धि ये अच्छा है शोभन बुद्धि होने के बाद फिर आगे इच्छा हो जाएगी जिसमें शोभनो बुद्धि नहीं होगा पदार्थ आप देखें और इसमें आपको कोई शोभनो बुद्धि ये अच्छा है ऐसा बुद्धि नहीं हुआ उसको प्राप्त करने के लिए इच्छा होगी फिर नहीं होगा तो जिसमें शोभनो बुद्धि होगी उसी में आगे इच्छा हो जाएगी कहते हैं कि ये विप्रस्रुतम अर्थात उसमें राग हो गया ऐसा जो विप्रसुतम मन निवर्त उसको हटाए कैसे वैराग्य भावना या वैराग्य के द्वारा वैराग्य भावना कैसा है टीका में कहते हैं। वैराग्य भावना तत्र तत्र द्वैत विषय दोषानुसंधान नैतृषणीय भावना तत्र तत्र द्वैत विषय में जो जो सब द्वैत विषय प्राप्त होते हैं उसमें दोष अनुसंधान है ना उस सब में दोष का अनुसंधान करें ये सब तो केवल दुख देने वाला ही है वैतृष्ण्य भावना विष्ण्य भाव वैतृष्ण्य विष्ण अर्थात वैराग्य तया कामो भोगात मनो निरोधव्यम वो वैतृषण भावना के द्वारा काम भोग से मन को निरोध करे अर्थात काम में मन को जाने ना दे। द्वितीय ज्ञानाभ्यास व्याकरोति। द्वितीय श्लोक का ज्ञानाभ्यास ज्ञाना ज्ञानाभ्यास विषय है द्वितीय का बोबरी है इसमें ज्ञानाभ्यास विषय है जिसका द्वितीय का उसको अभी व्याख्यान करते हैं क्यूँकि श्लोक का द्वितीय हो गया अजम सर्वमृत अनुस्मृत्य है इस प्रकार स्मरण करके कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है केवल मनोकल्पना मात्र करता है इस प्रकार की स्मरण करके भाष्य में अजम ब्रह्म सर्वम इति इतिस्त्राचार्य उपदेश उपदेशतो अनुस्मृत्य तद विपरीतम द्वैतजात नश्यति अजम ब्रह्मा अजम ब्रह्म ये सब अजम ब्रह्मा अजम अर्थात उत्पत्ति नहीं हुआ इसी प्रकार की ब्रह्मा अथा केवल कल्पित मज्जु तो रज्जु ही है सर्प कुछ बन नहीं गया वहाँ इति तास्त्र आचार्योपदेश तो अनुस्मृत्य शास्त्र का उपदेश आचार्य का वचन से श्रवण करके आगे अनुस्मरण बार बार इसका चिंतन करें जितना संस्कार बढ़ेगा उतना वैराग्य बढ़ेगा तद विपरीतम द्वैत जातम नैव तू पश्य अद्वैत का विपरीत जो द्वैत उसको और नहीं देखता है नैवतु पश्यति ये तू क्यों कहते हैं ठीक है दिया अच्छा। अभा को क्यों नहीं देखेगा कहीं की द्वैत है ही नहीं द्वैत से अभावत द्वैत है ही नहीं ये तू यहाँ कहे उत्तरार्ध में की पूर्वार्ध के अपेक्षा ये दूसरा साधन है पूर्वार्ध में वैराग्य साधन उत्तरार्ध में अभ्यास साधन इसलिए यहाँ तू कहते है अच्छा ये एक नंबर टिप्पणी दक्षिण पार्श्व में थोड़ा विचारणीय है देख लीजिए लय इत्यादि अच्छा होता है आगे श्लोक में ठीक है आगे श्लोक में आएगा देखेंगे हाँ ये तिरालीस श्लोक उच्चारण करिए आगे श्लोक का थोड़ा संशोधन पहले कर लीजिए लये आगे संबोध ये द्धा चाहिए श्लोक में मूल में चवालीस श्लोक का संबोध चाहिए हो गया ना खाली संबोध ध अलग है ये अलग है ध महाप्राण है किंतु मतलब यहाँ अकार अंत होना चाहिए यहाँ अकार नहीं है ना ध को आधा कर दिया आधा कर और ध पूरा करना है और डंडा लगाना है उसका अच्छा टिका में ज्ञानाभ्यास वैराग्याभ्याम लयाद विक्षेपाच आगे लिखना है टिका में ज्ञाभ्यास वैराग्या लयाद विक्षेपाच व्यावर्तितं मनो लिखना है व्यावर्तितं व्यावर्तितं मनो राग प्रतिबद्धम श्रवण मनन निधिध्यासनाभ्यास प्रसूत संप्रज्ञात असंप्रज्ञातसम तथा इति व्यावर्तनीय ज्ञाभ्यास और वैराग्य ये दो उपाय पूर्वश्लोक में कहा गया ये दोनों के द्वारा लय और विक्षेप से मनुको व्यावृतक व्यावर्तितम तो ऐसा जो व्यावृत हो गया मनो अभी क्या होगा राग प्रतिबद्धम अभी उसका अंदर में मन जा नहीं रहा है अभी विषय में कि मन सो भी नहीं रहा है किंतु राग से प्रतिबद्ध अर्थात तो उसको अंदर में वो राग पकड़ के रखता है कि श्रवण मनन इत्यादि में रुचि लेने नहीं दे रहा तो सो नहीं रहा है विक्षेप नहीं रहा अर्थात तो कसाय अवस्था को प्राप्त कर रहा है स्थिर स्तब्ध होकर के रह रहा है तो कहते हैं राग से प्रतिबद्ध हुआ होने से श्रवण मनन और अभ्यास से प्रसुत होना है जो संप्रज्ञात समाधि उसमें नहीं चलेगा क्योंकि राग से प्रतिबद्ध है ये संप्रज्ञात वासना कुछ में पड़ा है गहराई में ऊपर में कुछ नहीं है ऊपर में होगा तो विक्षेप करवाएगा वो नहीं है किंतु गहराई में कुछ पड़ा है जिसके लिए अभी परिवेश परिस्थिति उसको प्राप्त तो नहीं हो रहा है इसलिए वो चरितार्थ नहीं हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है तो उस प्रकार की विचार नहीं उठेगा तो जैसे वो चरितार्थ होने का समय आएगा वो प्रकृति उसको लेकर के उस जगह में डालेगा और उसको चरितार्थ सब करवाएगा किन्तु अभी जब नहीं आया है वो अंदर में पड़ा रहेगा उसको किन्तु श्रवण वन में चलने नहीं देगा तो वही कहते हैं राग प्रतिबंध जैसे उदाहरण देते हैं मगर मत को पकड़ करके रख लेगा सब में नहीं देगा तो ये सम्प्रज्ञात श्रवण मनन मननिध्यासन करके संप्रज्ञात समाधि के द्वारा असंप्रज्ञात समाधि पर्यंत जाना चाहिए उसको और किंतु नहीं जाएगा तथोपि प्रतिबंधात तथोपि ऊपर में जो दिया रागात ये राग से प्रतिबंध हुआ है अर्थात असंप्रज्ञाता समाधि को भी जाने नहीं देगा जा। उसको तो श्रवण मरण करने नहीं देगा नहीं देगा तो संप्रज्ञाता समाधि नहीं होगा तो आगे असंप्रज्ञाता समाधि नहीं करवाएगा कैसे विकल्प नहीं, नहीं, जा। तो नहीं जाएगा तो सविकल्प में भी रुचि लेकर के नहीं जाएगा और उसको जाने नहीं देगा तो तत्वी प्रतिबंधा समाधि में भी प्रतिबंध करेगा ये राग है तो तो इसलिए कहते हैं व्यावर्तनियम उससे उसको हटाना है अच्छा टिप्पणी है कि विमुखी कृतम वो जो हम लोग शब्द लिखे ना लयात विक्षेपाच व्यावर्तितम जो हम लोग टीका में शब्द जोड़े तो व्यावर्तितम के ऊपर चार नंबर टिप्पणी वो मनो के ऊपर हो गया अभी तो व्यावर्तितम के ऊपर जाना है और मन के ऊपर पांच नंबर रहेगा आगे एक नंबर टिप्पणी देखिए लय इत्यादि जो श्लोक में लय शब्द आ रहा है उसके ऊपर एवं वैराग्य भावना अभ्याम विषय दो निवर्त्यमानं चित्तंग वैराग्य भावना और तत्वदर्शन ये दोनों के द्वारा विषय से निवर्त्यमान चित्तम विषय से तो चित्त निवृत हो गया यदि दैनंदिन लय अभ्यास बलात् बलात्मुखम भवेत् दैनंदिन लय अभ्यास दैनंदिन लय सुसुप्ति सुसुप्ति का अभ्यास अगर ज्यादा है कहते ना निद्रालु तो जब तक ये सो जाना तो ये अगर अभ्यास उसको ज्यादा है जिस चीज में मन रुचि नहीं लेगा वो तुरंत सो जाएगा तो ये दैनन्दिन लय का जो अभ्यास है और उससे सुख होता है वो सबको संस्कार पड़ा है तो जैसे ही अर्थात तो सुयोग प्राप्त होगा उसी में चला जाएगा तो लय अभिमुखम भवेत अगर ऐसा हो जाता है तो ये लय अभिमुख क्यों होता है तो कहते हैं तदा निद्रा शेष जितना नींद चाहिए अगर उतना हुआ नहीं निद्रालु नहीं है किंतु शरीर स्वस्थ रखने के लिए इतने घंटा नींद चाहिए व्यक्ति कितना शारीरिक श्रम करता है उसके अनुसार निर्भर करता है कि उसको कितने घंटा नींद चाहिए इसलिए भगवान गीता में भी कहते ना ना स्नतु योगस्थि न चेकांत मन नचाति स्वप्नशील जागृत न ये सबको मध्यम पंथा में लेना है आप कितना शारीरिक परिश्रम करते हैं उतने घंटा आपको सोना है और कहेंगे कि नहीं नहीं हमारा गुरुजी जी कहे हमको दो घंटा अगर रात को नींद हम चला लेगा साल भर तक तब तो उनको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा एक बार व्यक्ति आके ऐसे हमको बोला भाई ऐसे कैसे कौन कहा बोला नहीं हमारा गुरु कहे हम पूछे आपका गुरु कोई साधु है ना कोई गृहस्थ है बोला नहीं वो साधु है जैसा देखो कहाँ तक तो जगत चला गया भाई दो घंटा रात को सोने से अगर ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तब तो, तो ये जितने ये घर के बाहर ये जो चौकीदारी करने वाले ये जो पशु होते हैं कुत्ते उनको सब पहले हो जाना चाहिए तो ये सब बुद्धि नहीं है कहते तो इसलिए निद्रा शयस अगर बचा है तो ये सुबह सुबह उपनिषद पाठ में नींद लगेगा तो रात को अगर नींद ये एक हो गया निद्रा शयस दूसरा है कि अजीर्ण अगर अजीर्ण होगा तभी तो शरीर स्फूर्ति नहीं रहेगा तभी तो नींद लगेगा तो ये दूसरा दोषण बहुआशन बहुत अधिक खाने वाले कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा खाएंगे रात को बहुत ज्यादा खा लेंगे तो जब खाना जितना है भोजन जितना लेना है शरीर के लिए दोपहर में अधिक लेना है शाम को तो यतकिंचित बहुशन और श्रम यहाँ बहु बहुश्रम थोड़ा श्रम चाहिए थोड़ा जैसे करना चलना पीलना करना थोड़ा आसन प्राणायाम करना ये तो करना चाहिए किंतु बहु श्रम करेंगे ये सब लय कारण ये सब लय का कारण है इतना दे दिए निद्रा निद्राशेष अजीर्ण बहुआसन बहुश्रम, बहुश्रम ये सब लय का कारण है इनका निरोधे न निरोध करके चित्तम सम्यक प्रबोधयेत उत्थान प्रयत्न इत्यर्थ चित्त को सम्यक प्रबोध तो उठाए उसको सुसु मतलब लय में जाने न दे यदि पुनर एवं यहाँ है मानम है में आकर है ठीक अच्छा अगर मन को आप लय से उठा लिए प्रबोध्य मान उसको जगा दिए किन्तु दैनंदिन प्रबोध अभ्यास वशात काम भोग विक्षिप्तम स अभी जग गया तो फिर विक्षेप होगा जो काम भोग सब चित्त में संस्कार है अब उसमें चलेगा तो क्या ना बच्चा सो रहा था उसको उठा दिए सो मत तब तो वो खेलने लग गया उद्देश्य है कि पढ़ना चाहिए किंतु नहीं करके फिर खेलने लग जाएगा इसी प्रकार की चित्त का वृत्ति है अगर काम भोग से विक्षिप्त तो हो जाएगा तदा वैराग्य भावना या तत्व साक्षात्कार पुनः समयित वैराग्य भावना और साक्षात्कार जो पूर्व श्लोक में कहा गया उनको फिर सम्मता को प्राप्त कराए कितना दिन कराएंगे कते एवं पुनर् पुनर्भ्य तो लयात संबोधित विषयभ्य व्यावर्तित नापी समाप्त अंतरालावस्थम चित्तम स्तबिभूतम लय से संबोधन करके उठा लिये विक्षेप से विषय से भी हटा लिए किंतु स्तब्ध होकर के रह गया ना भी सम प्राप्तम सम्रम स्वरूप स्वरूप को प्राप्त नहीं करता किंतु अंतरालावस्थम चित्तम स्तब्धी भूतम चित्तम अंतराल में रहा स्तब्ध होकर के रहता है स्तब्ध अर्थात कुछ चलता नहीं बहुत समय होता है बहुत तामसिक लोग देखेंगे खड़े हैं तो खड़ा है ये क्या तो कुछ नहीं है उसका बुद्धि चलता नहीं तो चलते चलते जिधर उधर खड़ा हो जाएगा ये क्या है कहते बुद्धि चलता नहीं इस प्रकार की बहुत आमसिकता होने से इसे होता है ये कहते हैं अंतरालवस्थम ऐसा जो चित्तम स्तब्धिभूतम होता है सकसायम ये कसाय हो जाता है व्यावर्तित यह अनुसार चाहिए व्यावर्तितम अन्य पदार्थ मनो है ना अनुसवार तो अनुस्वार करना है व्यावर्तितम पेंसिल लीजिए व्यावर्तितम मन अन्य पदार्थ तो मन है तो नपुंस जैसे पहले दिया लया तो संबोधितम इसी प्रकार विषय भ्य व्यावर्तितम तो नापी सम प्राप्तम सम को प्राप्त सम्म ब्रह्म, को प्राप्त नहीं किया तो अंतराल अवस्थम चित्तम चित्तम दिया ये सकसाय क्यों होता है राग द्वेषादि प्रबल वासना वशेन स्तब्धिभा कसाय नुक्तम राग द्वेशादी प्रबल वासना अंदर में पड़ा है अभी किन्तु खुलता नहीं वो क्योंकि उसके लिए कोई परिवेश नहीं है नहीं कर पाता है तो ऐसा स्थिति होने से मन को स्तब्धि भाव करके रखेगा कषाएण युक्तम कषाय अवस्था कहते हैं ततच उसे क्या होता है नेदम समाहितम ये मन अभी समाहित नहीं हुआ इति अवगम्य ऐसे अवगत्य ऐसे जान करके लय विक्षेपाभ्या जैसे लय विक्षेप से मन को उठा लेते हैं ऐसे कषायादी चित्तम निरुन्ध्या कषाय से भी चित्त को निरोध करे कषाय में रहना न देरुदयात ततच लय विक्षेप कषायसु परिहृतेषु लय विक्षेप कषाय ये तीनों में परिहृत मतलब ये तीनों से जब मन का परिहार होता है लया विक्षेप कसा ये परिहृत कसा के ऊपर रेखे क्या नहीं नहीं है ठीक है तो लया विक्षेप कसा ये जब परिहार हो जाता है तो परिशेषात चित प्राप्यते जो परिशेषित्त हो गया निर्विशय चित्त हो गया वो समम ब्रह्म प्राप्यते अर्थात ब्रह्माकार हो जाएगा तम तो प्राप्त चित्तम लय कषाय भ्रांत्या न चालयत जो चित्त सम प्राप्त हो जाएगा तो उसका लय अथवा कषाय होता है ऐसा भ्रांति से उसको फिर न चलाए क्योंकि लोय में भी कोई विषय आकारि नहीं है कौषाय में भी विषय आकारि भी नहीं है समम प्राप्तों में भी विषय आकारति नहीं है पहले से साधक को लोय और कषाये से भय हुआ है जैसे समम प्राप्तो होगा वो सोचेगा फिर तो गया है कसाये उसको यहां से फिर हटाओ कहते वहां से और हटाना नहीं है ये जागा में गुरु की आवश्यकता है तो ये मनो अर्थात ये लय में जा रहा है कसाय में जा रहा है समो को प्राप्त किया ये कैसे पता चलेगा ये साधो को पता नहीं चलेगा इसलिए तो कहते हैं इस जगह में आवश्यक होता है तच्च समम प्राप्तम चित्तम लय कसाया भ्रांत्या न चालयेत न चालयेत अर्थात उसको फिर विषयाभिमुखम न कुरियात उसको फिर और विषय में न चलाए किंतु धृति गृह या बुद्धिया धृतिक के द्वारा धृति धृत्य धैर्य के साथ ऐसा जो स्थिति है मन का अर्थात जो समम प्राप्त होता है जो तो प्रथम प्रथम, प्रथम ब्रह्माकार वित्तीय रहता है वो क्षण भर के लिए रहेगा और फिर तुरंत विषयाकार हो जाएगा तो उसमें कहते हैं धैर्य के साथ उसको उसी स्थिति में रखे उद्यम करके विषय से बार बार रोके बहुत परिश्रम है किंतु करना है कहते हैं धृति कि अष्टाद अध्याय में ये श्लोक निया, है शायद उचास अथवा पचास विशुद्धयाुक्त्याम नि शब्दीन विषया राग देश प्रकार के विविक्त से लघ्वा से अथवा कायमस इस प्रकार के आगे है वो उनचास अथवा पचास अठारह अध्याय का है ये इसी को यहाँ कह रहे हैं अर्थात धैर्य के साथ वो मन को लय कषाय प्राप्त कसाय की प्राप्ति से उसको विविच्य विवेक करके तस्या में वो सम प्राप्त वो अति यत्न स्थापयत वही सम प्राप्ति अवस्था में प्रयत्न पूर्वक रखे मन को तदुक्तम तो भगवता भगवान इसको कहे है आत्मसंस्तंग मन कृत न तये गीता में आत्मसंस्तम आत्मनि संस्था स्थिति मन को आत्मा का आत्माकार करके ब्रह्माकार वृत्ति प्राप्त करवा करके फिर न किंचित विषयान चिंतित और विषय चिंतन न करे जैसे भगवान कहे हैं अयमअपी तथा तो ये श्लोक भी उसी प्रकार की है अत्र सर्वत्र निद्रा एवं लय वाच्य बोध्यम जहां भी लय लय शब्द सब आया है उसको निद्रा ही लेना है लय और कसाय दो अलग चीज कहते हैं तो इसलिए लय कसाय से पहले हटाना है मन को किधर भी चले किंतु चले ये मन सोये न जितना समय सुसुप्ति में गया गाढ़ निद्रा में गया शरीर रक्षण के लिए आवश्यक उतना समय जाने दीजिए बाकी समय ये सोए न कुछ भी चले अर्थात हम पाठ में बैठे हैं ये ग्रहण नहीं होता है तो मनोलय हो जाता है कि उठा करके और कहीं में लगाइए हिंदी पढ़ो व्याकरण में कुछ भी करना है किंतु तो सोना तो नहीं है पहले उसको हटाना उठाना है वो वृत्ति तो अर्थात वृत्ति रहित तो स्वाभाविक अवस्था में आएगा और वो ब्रह्माकार वृत्ति हो हो करके मन थक जाने के बाद ये विषयाकार मन थक जाएगा तो वृत्ति रहित तो कर देंगे वो कोई मतलब समाधि में नहीं जाएगा वो तो निद्रा में जाएगा विषयाकार को हटा करके पहले ब्रह्माकार करे ब्रह्माकार चलते चलते इसलिए योग सूत्र है तत्रापि तथापि ये सूत्र स्मरण है ना तत्रापि कुशीदस्य अर्थात तो ब्रह्माकार वृत्ति वहां वो पुरुष प्रकृति का विवेक ख्याति कहते हैं हम लोग वेदांत में उसको ब्रह्माकार वृत्ति कहेंगे अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति भी करते करते उससे भी रस छूट जाना पहले पहले तो ब्रह्माकार वृत्ति में बड़ा रस रहेगा महान आनंद होगा किन्तु कहते हैं होते होते होते होते उससे भी रस छूट जाए जिसको ब्रह्माकार वृत्ति होते होते रस छूट जाएगा उसका फिर चित्त कहाँ संसार में जाएगा वो दृष्टांत तो जैसे छोटे महाराज दृष्टानी तो एकदम अर्थात ये शांत रहेंगे तो वो अर्थात स्वाभाविक रूप से इसलिए छोटे महाराज जी का कोई प्रश्न पूछा है ये पुण्य स्मृति जो छोटे महाराज जी का किताब है ना उसमें उत्तर दिए है साधकों का प्रश्न का उसका अंतिम प्रश्न का उत्तर दिए हैं ये कि वेदांत कभी वृत्ति लय का उपदेश नहीं करता आपका वृत्ति निरोध हो जाए कोई भी वेदांत का आचार्य ये निर्देश नहीं करेगा कहेगा ना ब्रह्माकार वृत्ति चलना चाहिए क्योंकि ब्रह्माकार वृत्ति चलते चलते बंद हो जाता है कहते जिसको ब्रह्माकार वृत्ति चलते चलते बंद हो जाएगा वो प्रश्न नहीं करने आएगा कि क्या मैं वृत्ति बंद करूं बहुत हो उस उसको पता हो गया सब कुछ और पूछने आएगा नहीं प्रश्न है मतलब कहेगा कभी भी वृत्ति बंद नहीं होना चाहिए ब्रह्माकार वृत्ति चलना ही चाहिए होते होते होते होते वो सु आगे बंद होगा तो उसके लिए उद्यम नहीं करना चित्तवृत्ति तो चित्तवृत्ति निरोधो अर्थात वहाँ विषयाकार वृत्ति का निरोध हो जाएगा निरोध होने से विवेक का ख्याति होगा फिर विवेक ख्याति का जब निरोध हो जाएगा तब स्वरूप अवस्थान वही योग है जिसको निर्विजय समाधि कहेंगे अंतिम में निर्विजय समाधि है ना निर्विजय समाधि अर्थात ख्याति भी नहीं होना विवेक ख्याति पुरुष प्रत्यय का भेद ज्ञान ये भी नहीं होना है तो उस समय में अर्थात जैसे इसलिए वेदांति लोग कहेंगे ये जड़ समाधि है उनका मत में वही मुक्ति है ठीक है वेदांति लोग उसको नहीं ग्रहण करते हैं तो नहीं ग्रहण करते हैं अर्थात वेदांति लोग जीवन मुक्ति को सिद्ध करना चाहते हैं इसलिए उसको ग्रहण नहीं करते बात कुछ गलत नहीं है उनका बात ठीक ही है अच्छा आगे ये हैं श्लोक देखेंगे लय संबोध चित्तम विक्षितं समयेत विषि शुन सकियामा न चालात लये लय चित्बोध बिक्षि पुनः समय बीजानीयत समाप्त न चाला लये निद्रा चित्त अगर निद्रा में जा रहे तो सम्बोधयत समबोधयत जागरण करें उसको सोने न दे और विक्षिप्तम तो, अगर चित्त विक्षिप्त तो हो गया विषाकार हो जा रहा है तो समय बार, बार बार बहरा के विचार करके चित्त को समय समयत अर्थात विक्षेप होना ना दे विक्षेप अर्थात हो विषाकार होना ना दे तो अभी निद्रा में नहीं जा रहा है विषाकार भी नहीं हो रहा है किंतु तो स्तब्धि स्तब्धिभाव को प्राप्त किया कहते हैं सकसायम कसाय के साथ इसको जानना है ये एक महान गाढ़ा है उसमें कहीं अर्थात वो बद्ध न हो जाए राग सो पड़ा है इसको जाने तो ये राग को खुलने के लिए कहते है सेवा में लगना है जब स्तब्ध होता है चित्त तो बहुत सेवा करना है धीरे धीरे वो खुलेगा पता चलेगा क्या अंदर में पड़ा था फिर आएगा उसे भाषण आएगा सकसायम बिजानियात समाप्तम न चालयत फिर अगर कसाई अवस्था में भी नहीं रहा सम प्राप्तम वृत्ति हुआ स्वरूप अवस्था में रहा तो न चाल न चालयत तथा फिर विषय विषय विषय न कुरिया विषयाकार होना न दे टिका में आगे व्यापार श्लोक का अक्षर का व्याख्यान करते हैं भाष्य में एवंअन ज्ञाभ्यास वैराग्य द्वयोपायन लये सुसुप्ते लीनम संबोधय मन एवं अन दो उपाय कहा गया ज्ञान अभ्यास और वैराग्य तो ज्ञान का अभ्यास अर्थ सर्वम सब ब्रह्म है तो बाकी सब ये कल्पित है हर वैराग्य तो ये अर्थात जगत केवल भोग्य नहीं है केवल दोषयुक्त दुखयुक्त ही है ये उपाय दिन दोनों उपाय के द्वारा लय लय का अर्थ सुसूपते सती लीनम चित्तम संबोधयत मनः लीनम मन को संबोधन करे उठाए जगाए टीका में ज्ञानाभ्यास श्रवण आदि आवृत्ति श्रवण आदि का आवृत्ति करना बार बार श्रवण करते रहना कोई एक बार पूरा हो गया कहते हैं फिर सुनते रहना फिर सुनते रहना समय को उसी में लगाने का है विषय और वैराग्य क्या है हैं दो ना। कहते हैं विषयेशु क्षयत्वादि दोष दर्शन है न क्षय आदि कहते हैं अर्थात दुख मिश्रित जितना भी बड़ा सुख हो उसमें थोड़ा दुख ये मिला ही रहता है इसलिए भगवान भाष्यकार ये इसमें व्यासभाष्य पतंजलि योग सूत्र का भाष्य के हैं व्यास और कहते हैं नानुपहत्य भूतानी आ, न, भोग से अनुभव हम कर तुम ऐसा कुछ है। भूतानी न अनुपहत्य अर्थात तो भूतों को आघात नहीं पहुंचा करके आप भोग नहीं कर पाएंगे आप अगर भोग करेंगे तो किसी न किसी भूतों को आप उपहत आहत कर रहे हैं महाराज से कितने बार कह रहे हैं ना आप अगर भोजन कर रहे हैं सामने बिल्ली दूर में बैठ करके देखता होगा आप हाथ नीचे जाता है तो बिल्ली ऐसा करेगा हाथ आपका मुंह के पास आएगा बिल्ली ऐसा ऐसा तो हम उसको उपहत करते हैं उसका भी आशा है हमको भी थोड़ा मिल जाए तो नान उपहत्य तो अर्थात ये तो ये अर्थात विषय में जो है दुख मिश्रित वो जो प्राणी को पीड़ा हो रहा है वो दुख हमको पता नहीं मतलब भोग करने वालों को पता नहीं चलता है किंतु उसको जब चित्त शुद्ध होगा वह पता चलेगा तब तो पता चलेगा बहुत भोग अवस्था में पता नहीं चलता है जब शुद्ध होगा तब तो पता चलेगा फिर देखो भाई इसको कितना कष्ट है नाशवान और सातिशय काम का वर्धक ये सब दोष दर्शन वैतृष्णम वैतृष्णम वैराग्यम ये ज्ञानाभ्यास और वैराग्य ये दोनों के द्वारा चित्त को लय से उठाए लयो लगय, निद्रा तो निद्रा से उसको जागरण करवाए आज यहाँ तक पूर्ण पूर्णमद पूर्णमित पूर्णत पूर्णमुदच